पातंजल योग सूत्र शुद्धि सोमनस्य सत्वशुद्धि इंद्रिय का ग्रियन्द्रिय योग्यत्वानि च चालीस इसके सिवा इस शौच से सत्व शुद्धि सोमनस्य अर्थात मन का प्रफुल्ल भाव एकाग्रता इंद्रिय जय और आत्मदर्शन की योग्यता ये पाँचों भी होते हैं इस शौच के अभ्यास द्वारा सत्व पदार्थ का प्राबल्य होता है और मन एकाग्र एवं प्रफुल्ल हो जाता है तुम धर्म पथ में अपने अग्रसर होने का प्रथम लक्षण यह देखोगे कि तुम दिन पर दिन बड़े प्रफुल्ल होते जा रहे हो यदि कोई व्यक्ति विषादयुक्त दिखे तो वह अजीर्ण का फल भले ही हो पर धर्म का लक्षण नहीं हो सकता सुख का भाव ही सत्व का स्वाभाविक धर्म है सात्विक मनुष्य के लिए सभी सुख प्रतीत होते हैं अतः जब तुम में यह आनंद का भाव आता रहे तो समझना कि तुम योग में उन्नति कर रहे हो सारे दुख कष्ट तमोगुण से उत्पन्न होते हैं अतएव तुम्हें उससे बचकर रहना होगा उसको दूर कर देना होगा विधाद पूर्ण होकर चेहरा उतारे रहना तमोगुण का एक लक्षण है सबल दृढ़ स्वस्थ युवक और साहसी मनुष्य ही योगी बनने के योग्य है योगी के लिए सभी सुखमय प्रतीत होते हैं वे जिस किसी मनुष्य को देखते हैं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 जब तुम्हारा मन संयत हो जाएगा तब तुम पूरे शरीर को वश में रख सकोगे तब फिर तुम इस यंत्र के दास नहीं बने रहोगे यह देह यंत्र ही तुम्हारा दास होकर रहेगा तब यह देह यंत्र आत्मा को खींचकर नीचे की ओर न ले जाकर उसकी मुक्ति में महान सहायक हो जाएगा संतोषा अनुत्तम सुख लाभ बयालीस संतोष से परम सुख प्राप्त होता है कायेंद्रिय सिद्धिर शुद्धि छया तपस तिरालीस तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है अर्थात उनमें नाना प्रकार की शक्तियाँ आती है तपस्या का फल कभी कभी अचानक दूरदर्शन दूर श्रवण दूर इत्यादि रूप से प्रकाशित होता है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग चवालीस मंत्र के पुनः पुनः उच्चारण या अभ्यास से इष्ट देवता के दर्शन होते हैं जितने उच्च स्तर के जीव देवता ऋषि सिद्ध देखने की इच्छा करोगे उतना ही कठोर अभ्यास करना पड़ेगा समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान पैतालीस ईश्वर में समस्त अर्पण करने से समाधि लाभ होता है ईश्वर पर आत्मसमर्पण से समाधि की पूर्णता होती है